उपनिषद की तीसरी कक्षा प्रथम प्रपाठक के दो खंडों को हमने पीछे देखा उदगीत का वर्णन चल रहा है उद्गीत क्या है उदगीत की उपासना किस किस ढंग से की जा सकती है उत्गीत की उपासना करके कौन कौन ऋषि लोग क्या क्या हो गए किस स्थिति को उन्होंने प्राप्त किया जो उत्गीत की उपासना करता है मुख्य प्राण के रूप में यानी परमात्मा की उपासना करता है वो इस फल को प्राप्त करता है जो अन्य इंद्रियों को ही उत्गीत मान के प्राण आश्रय मान करके उन्हीं की उपासना में लगता है वो दोषों से ग्रस्त होता रहता है नेत्र को नासिका को मन को इनको जो मुख्य मान करके करता है वो विभिन्न चीज़ों में दोषों से ग्रस्त होता रहता है ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं लेकिन इन्हीं को केवल लेके चलेंगे तो दोष अवश्य आएंगे प्राय एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम वैसे ही अच्छे चल रहे हैं तो परमात्मा को मानने की जानने की क्या आवश्यकता है हम वैसे ही हम नियम का पालन करेंगे ईमानदारी से रहेंगे अच्छा व्यवहार करेंगे धर्म का आचरण करेंगे परमात्मा को मानने की उपासना करने की क्या आवश्यकता है उसकी तरफ भी इससे संकेत ले सकते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके जब हम विभिन्न चीज़ों का उपयोग करेंगे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 चार ऋषियों का उल्लेख हुआ है अंगिरस बृहस्पति अयास्य और बक अयास और बृहस्पति और अंगिरस का तो दो दो अर्थों में वर्णन किया है हाँ। अंग और रस बृहस्पति और बृहती और पति हाँ। ये बक के अर्थ में उसके लिए नहीं किया उसका अलग ढंग से किया कि उसने ये किया और उसको उदगाता के रूप में स्वीकार किया गया बस केवल इतना ही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 जो इस सूर्य में है जो इस सूर्य को चला रहा है जो इस सूर्य की व्यवस्था कर रहा है उसकी उपासना करें लेकिन स्थूल रूप से तो चलो इसी को मान लो उद्गीत तो यह एवं असौ तपतीतम उदगीत हम उपासित इसको उद्गीत क्यों कह देते हैं इसका नाम उद्गीत क्यों कर दिया तो उसके लिए व्याख्या कर रहे हैं उद्यन व एश प्रजाभ्य उद्गायती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 समान ऊ एवायम चौच समान एव अयम चौच ये दोनों समान है अयम च असौच यह और वह अयम निकटता वाले के लिए कहते हैं असौ दूर वाले के लिए कहते हैं लेकिन यह और वह इस अर्थ में कभी यह और वह कौन है आगे बताएंगे लेकिन कहा ये दो चीजें समान ही है वह कौन है वो जो तपरा था पीछे जिसकी बात की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 दूसरे वाले में जो आना था वो तो कहीं और से था यहां से गया फिर आ रहा है ऐसा नहीं था जिसको हम कहते हैं गया आया लौट के आया गच्छति जाता है आगच्छति आता है प्रत्यागच्छति लौट के आता है तो ऐसे ही स्वर और प्रत्यास्वर है तो इसमें से एक ऐसा है जो स्वर इतिम आचक्षक थे उसको तो स्वर कहते हैं बस वो जाता ही जाता है आता नहीं है फिर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 तो प्राण अपान को बताने के बाद अब व्यान को कहते हैं अथा यह प्राणापान यो संधि जो प्राण और अपान की संधि है जोड़ है सब व्यन उसे व्यान कहते हैं दोनों के बीच में है दोनों के जोड़ में है वो क्या है यो व्यान सा वाक और जो व्यान है वो वाक है वाक मतलब वाणी अब ये अलंकारिक रूप से उसके साथ जोड़ते जोड़ते जोड़ते जोड़ते कह रहे हैं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 जाना प्राण है ना अपान है ये जो बीच का भाग है उसको व्यान बोलते हैं और यह व्यान क्या है यो व्यान सवाक जो व्यान की स्थिति है वही वाक है और कैसे संबंध है वो आगे बताएंगे तस्मात इस कारण से क्योंकि जो वाक है वो व्यान है व्यान के साथ वाक को जोड़ा है तो इसलिए तस्माद अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याह तो अप्राणन प्राणन न करता हुआ श्वास को जिस समय बाहर नहीं छोड़ रहा है और अप अपानन जब श्वास को अंदर नहीं ले रहा है अंदर बाहर जो भी अर्थ ले लें ले आप प्राणापान का तो जिस समय ना तो श्वास को अंदर ले रहा होता है और ना श्वास को बाहर छोड़ रहा होता है उस समय वाचम अभिव्याहरति वाणी को बोलता है अर्थात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 न प्राण होता है ना अपान होता है यानी व्यान होता है दोनों की संधि उसी समय हम बोल पाते हैं इसलिए इन्होंने कहा यो व्यान है स वाक जो व्यान है वही वाक है इसलिए जिस समय व्यान रहता है ना तो न प्राण रहता है ना अपान रहता है तो तस्मात अप्राणन अनपानन वाचम अभिव्याहरति तभी वाणी को बोल पाते हैं ठीक है थीके? तो व्यान से इन्होंने वाक को ले लिया उसको जोड़ दिया और वाक से आगे किसको जोड़ रहे हैं पहले भी जोड़ा था इन्होंने देखिए चौथा या वाक सारिक जो वाणी है वो रिक है वाणी का सार क्या बताया था रिक बताया था वाणी का सार स्तुति है इसके भी सार भाग तो यद्यपि उसका सार है लेकिन फिर भी कारण कार्य में अभेद करते हुए या वाक् सारिक जो वाणी है वही तो रिक है क्योंकि जो जो रिक होती है वो वाणी होती है वचन होता है वाक्य होता है स्तुति होती है उसमें तो यह वाक शारी इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन रिचम अभिव्याहती इसलिए जब जब ऋचाओं को बोलता है स्तुति करता है तो न प्राण रहता है न अपान रहता है व्यान रहता है उस समय व्यान की उपासना कर रहा है क्योंकि बिना व्यान के हम बोल नहीं सकते वाणी नहीं कर सकते बोल भी नहीं सकते तो ऋचावी को भी नहीं बोल सकते ऋचा भी तो वाणी वाक ही है आगे या रिख तत्साम और जो रिख है वही साम है पीछे भी कहा था रिक का रस क्या है सार क्या है साम है उसमें जो गायन हो रहा है ऋचा के ऊपर गायन होता है वो गायन तो गायन भी नहीं कर सकते तो चूंकि वाणी रिख है और रिख ही साम है तो इसलिए तस्मात अप्राणन अनपानन साम गायती जिस समय साम का गान करता है उस समय भी न प्राण होता है ना अपान होता है उस समय व्यान होता है व्यान की व्यान को उद्गीत के रूप में देखें व्यान की महत्ता बता रहे हैं तो जो जो मुख्य कार्य हैं हम बोलते हैं रिक है साम है वो बिना इसके नहीं होता आगे यत साम ऐसा उद्गीत है जो साम है वही उद्गीत है वहां पीछे भी कहा था साम का रस क्या है उद्गीत साम का भी रस क्या है वाक का रस रिक रिक का रस शाम शाम का रस उदगीत वहीं जाकर के टिकेगा तो क्या यत साम ऐसा उदगीत है तस्मात अप्राणन अनपानन उद्गायति इसलिए जब उत्गीत का वचन करते हैं उद्गायन करते हैं तब ना तो प्राण रहता है ना अपान रहता है व्यान तो की स्थिति रहती है तो ये जो ये जो सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं वाणी भी ऋचा भी और साम भी और उत्गीत भी ये बड़े महत्वपूर्ण है इन सबको करते समय प्राण और अपान समाप्त होते हैं व्यान रहता है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 वजन उठान भारत भारोत्तोलक वेटलिफ्टर होते हैं और इसी तरह से बहुत सारे कार्य सांस भर के रोक करके यानी प्राण रपान को हम रोकते हैं वहां पर किसी तरह से तो अतो यानी इमानी वीरवंती कर्माणी यथा अग्निर्मथनम आगे कहा आजेहे शरणम युद्ध का शरण युद्ध की तरफ जाना युद्ध लड़ना बड़ा संघर्ष आमने सामने का उस समय दृढ़ से बहुत दृढ़ धनुष कठोर धनुष उसको खींचना उसको पर प्रत्यंचा चढ़ाना तीर को लगाना उसपे पर कठिन होता है सामान्य बच्चों वाला होता है वो उसके लिए बात नहीं है इसलिए इन्होंने दृढ़ धनुष का कहा उसपे पर प्रत्यंचा चढ़ाना वो जो तार बांधना होता है रस्सी बांधना होता है जिसके लिए जो सीता किया करती थी सुनते हैं ना रामायण के अंदर तो सीता उसको बांधा करती थी इतनी थी तो जो इसको बांधेगा उसके साथ विवाह होगा और तो रामचंद्र जी ऐसे थे और उसको फिर खींचना बल लगता है बहुत अधिक दृढ़ हो तो उस समय भी यही होता है तो इन सब कार्यों में अप्राणन अनपानन तानी करोती उनको करता है एतस्य हेतोर इस हेतु से व्यानम एवं उदगीतम उपासिता इस व्यान को ही उदगीत के रूप में उपासना कर लो यही इतना महत्वपूर्ण है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 इसलिए प्राण को उत्नाम से कहा गया उदगीथ में जो उत् शब्द है इसका मतलब प्राण अक्षरों के आधार पर जा रहे हैं वा गीत उद उत अलग हो गया बीच में जो है गी गीह तो बोले वो वाणी है गी का मतलब है वाणी तो वागी ये इतना सा शब्द हुआ थोड़ा सा फिर अल्प विराम आगे कहा वाचो ही गिरा इति आचक्षते तो वाक को गी क्यों कहा तो बोले वाचय ही वाणियों को ही वाचय बहुवचन है द्वितीय बहुवचन वाणियों को गिरह इति आचक्षते गी गीह गिरा गिरा गिरह मतलब गिरह इस शब्द से कहाता है जो वाणियां होती है उसको गिरह शब्द से कहा जाता है इसलिए वाक है वो गी है गीह एक में होगा गिह गिरो गिरह तो एक में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 ये सारा जीवन चल रहा है ये अन्न के ऊपर ही निर्भर है अन्न नहीं है तो जीवन कैसे चलेगा तो अन्न पर सब कुछ स्थित है स्थित में थ है ना बीच में स्थित में थ उसको ले लिया क्या है यह निरुक्त शैली में किया है इन्होंने उद गी ऊपर की तरफ प्राण ले लिया गी गी वाणी के लिए ले लिया और थ स्थित या स्थिर का थ पर सब कुछ कुटिका हुआ है भले इस तरह से कर लो इस अक्षरों की उपासना कर लो तो तीन भागों में जोड़ तोड़ दिया इसको उत् और प्राण, वाक और अन्न इन पे केंद्रित हो जाओ इनकी उपासना कर लो अब अक्षर तो तीन ही है उत्गी ये तीन टुकड़ों में उसको बांटा है तीन टुकड़ों में बांटा है उत, गी और था। अब उसका एक अर्थ तो यह कर दिया प्राण वाणी और अन्न अब दूसरे ढंग से इन्हीं शब्दों के ऊपर इन्हीं टुकड़ों का अन्य अर्थ बता रहे हैं और ढंग से भी कर सकते हो आप उपासना अक्षर की ही कर रहे हैं उद्गीत अक्षर की उसमें एक तरीका ऊपर बता दिया इनसे संबंधित तीन बातों को पकड़ लिया अब और कह रहे हैं तो उत्त का मतलब दूसरा भी है तो बोले देहू एव उत्त लोक है ये उत है क्योंकि ऊपर रहता है वो तीन लोक होते हैं तो लोक तो देव एवं उत एक बात अंतरिक्षम गी अंतरिक्ष जो बीच वाला भाग है वो गी है और पृथ्वी थम पृथ्वी जो है वो थम है थ है उद गी था। उत अंतरिक्ष गी नहीं उत लोक गी अंतरिक्ष लोक और थ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 निरुक्त के अंदर ही चर्चाएं आती हैं और भी शास्त्रों में आती हैं द्यू कहते ही उसको हैं जो जहां प्रकाशमान लोक है जहां प्रकाश वाले सूर्य आदि रहते हैं उसको द्यू बोलते हैं तो उसका देवता कौन है आदित्य है तो कहा आदित्य एवं उत उत का मतलब आदित्य भी ले सकते हैं तीसरा अर्थ कर रहे हैं उनमें स्थित देवताओं को आगे कहा वायुर्गी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 पृथ्वी लोक का देवता अग्नि माना जाता है तो तीन लोक बताए उत इससे तीनों लोकों का ग्रहण है और फिर उदगीता से इन तीन देवताओं का भी यहां पर ग्रहण है इस रूप में उपासना कर लो उत्गीत की व्यापक रूप से और अलग ढंग से कह रहे हैं उन्हीं अक्षरों पर उत्गीत अक्षरों की ही उपासना कर रहे हैं लेकिन अर्थ बदल बदल के कह रहे हैं सामवेद एव उत्त सामवेद है उत्त ऊपर का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 लेकिन जान अपने आप में मुख्य नहीं होता है उसके साथ फिर हमें कुछ करते हैं जान के अनुसार कुछ उपासना करते हैं तो रिक यजु साम यसाम यजु रिक उत गी थो तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है दुग्धे अस्मै वाक दोहम यो वाचो दोह अस्मै इसके लिए जो इस तरह से अक्षरों के आधार पर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 या खरीद करके और अन्न को खा भी लेते हैं नहीं इतनी उपासना करके अन्नवान और अन्नादय ही बनेंगे हम तो यहां अन्न का तात्पर्य दूसरे ढंग से है स्थूल रूप से खाना नहीं स्थूल रूप से अन्न वाला नहीं जो उदगीत की उपासना नहीं करता है और अन्न उसके पास में है अन्न का मतलब होता है जो जीवन देने वाली चीज है एक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 संसारिक भोगों में लगा हुआ है पाप कर्म कर रहा है कुछ भी कर रहा है तो उसको अनुवान होना क्या उसके लिए लाभदायक तो है नहीं अनुवान होना साधन संपन्न होना ये तो एक प्रशंसा है तो प्रशंसा तो तब हो जब वो उसका सदुपयोग कर रहा हो लाभ उठा रहा हो वो लाभ तो उठा नहीं रहा है उससे हानि कर रहा है तो क्या फायदा उसका भारत के पास में इतने टैंक हैं एटम बम है और हम उससे प्रसन्नता तो तभी व्यक्त कर सकते हैं जब उससे कोई लाभ उठाएं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 तो क्या क्या वो अन्न को खाया उसने अन्न का क्या उपयोग हुआ तो जो उपासना करता है वो अन्नवान अन्नादो ये इसका तात्पर्य गया। यह एतानी एवं विद्वान जो इनको इस प्रकार से विद्वान जानने वाला है जानता है उद्गीताक्षराणी उपासते उदगीता इन उद्गीत के अक्षरों की भी जो उपासना करता है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 ये भी उत्गीत की उपासना है उत्गीत है शब्दों को पकड़ा शब्दों से तीन वेद को ले लिया और वेद को जो कर रहा है यह भी उपासना है स्वाध्याय शब्द के अंदर योग दर्शन में प्रणव का जप और मोक्षशास्त्रों का अध्ययन दोनों बातें लिखी हुई हैं दोनों मिला भी कर सकते हैं और दोनों पर्याय रूप में भी हो सकती है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 अपनी अपनी रुचि से कुछ भेद हो सकता है दोनों का भी प्रयोग हो सकता है सबको सब, सब चीजें नहीं हो पाती सब साधनों का उपयोग नहीं कर पाते तो उदगीत इस अक्षर की उपासना भी की जा सकती है तो उसके अंदर इन्होंने जो पहले बताया था प्राण वाक और अन्न दूसरे रूप में बताया देव अंतरिक्ष और पृथ्वी देवता के रूप में बताया आदित्य वायु और अग्नि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 जिस ऋचा का प्रयोग करना है जिसमें उसको स्तुति करनी है उदगीत का करना है स्तुति करनी है उसको भी विचारें यह भी एक साधन है वैसे साम बताया याचा बताई यदारम तम ऋषि जिस ऋषि वाला वो मंत्र है उस ऋषि पर भी को भी साधन के रूप में देखें वेद मंत्रों के ऊपर ऋषि भी लिखे होते ऋषि देवता छंद स्वर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 उससे हमारी उसकी समझ बढ़ती है हमें पता लग जाता है तो यद आर्षयम तम ऋषि उपधावेता यह सबके साथ जुड़ता जाएगा उसके पीछे भागे उसका चिंतन करे ऋषि का भी चिंतन करें तो साम का ऋचा का और ऋषि का और याम देवताम अभिष्टोष्यन सियात ताम देवताम उपधावेत अब जिस देवता की स्तुति करनी है जो विषय है उस मंत्र का उसका भी पहले चिंतन करें उसका भी विचार करें उसको भी साधन के रूप में देखें मात्र मंत्र को ही यूं बोल दिया अर्थ कर लिया इतने से बात नहीं बनती ये सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं इनसे वेत अधिक खुलता है और स्पष्टता होती है और तब हम उदगीत की उपासना अच्छी तरह कर पाते हैं तो ऋषि और देवता ऋचा है यह इस, इसके अंदर कहा इस प्रभाक में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 अभ्यास हो तो निकटता से बहुत शीघ्रता से वो लाभों को प्राप्त करता है लगातार उसी में टिका रहता है परमात्मा पे ही टिक जाता है सब कुछ छोड़ करके और अप्रमत्व रूप से करता है तो निकट ही वो आज अच्छा चला जाता है अभ्यास का ही अर्थ तो निकट होता है एक शीघ्रता भी होता है बहुत शीघ्र ही उसको प्राप्त कर लेता है क्या यदसमय सह काम समृद्ध